माने जो प्रजर्शन जिसके व्यक्ति के पास है जो कुछ मान लो शारीरिक बल है या बौद्धिक ज्ञान है या धन संपत्ति है या पद है ऐसा जो कुछ प्राप्त हुआ उसके उसके कारण से व्यक्ति के सिर के ऊपर नशा चढ़ गया उसे कहते मद मद तो एक प्रकार का नशा है कनक कनक सौगुणी मादकता आधकार वहां मादकता शब्द का प्रयोग करते हैं तो कर देखो एक सोना जो है उससे भी मादकता आती है और एक धतूरा कनक के मान धतूरा भी है धतूरा खा लो तो नशा चढ़ जाएगा तो आप कवियों ने पता लगाया तो मालूम मानव कि धतूरा खाने से तो कम नशा चढ़ता है और जिसके पास धन संपत्ति सोना आ जाए तो उसको सौ गुना नशा चढ़ता है अब ये जो नशा जिस व्यक्ति के पास ऊपर से ऊपर चढ़ता है ऐसा मत जिसको आ जाता है उसका क्या होता है ऐसे मद को मदान कहते हैं कि मद में अंधा हो गया और उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं जो भी गुण उसमें होंगे और कोई भी मद वाले वास करने लगते हैं पलायन कर जाते हैं भाग जाते हैं इसलिए कहते हैं प्रीत प्रलय दिन मद तेगुनी ये सब नीति के वचन है कहते हैं नास नीति सुनी ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ये नीति की बात वो कहती है कि मैंने सुनी है और उसको ये नीति के वचन सुना करके रावण के ऊपर वो अपना दबाव डालना चाहती है उसको बताना चाहती है कि तुम सावधान हो जा वो पहले तो लापरवाह लगता है तो उसकी लापरवाही को दूर करके चैलेंज करती है उसको भड़काती है जैसे कहा रावण ये प्रेरा तो उसको भड़काती है वैसे तो भड़काने के लिए सब बातें बोलती है और नीति के वचन भी बोलती है उनके साथ में <k सथ> नीति के वचन में चाहे सब बातें वैसे तो ध्यान दो तो बहुत नीति की जितनी भी बातें हैं क्योंकि रावण विध्वंस सोई ही रावण का तो रावण में जो जो कुछ भी था उसने ये सभी जितनी नीति की बातें उसने बोली हैं, चाहे उसने समझ करके बोली हो और चाहे नीत के वचन घटे हो, ऐसे ही बोल रही हो लेकिन रावण के ऊपर लागू सब हो गए एप्लीकेबल सभी अब जैसे ये मदते गुनी तो रावण कोई कम मद है हा? अब देखो कितना मदान रावण है समस्कार तीनों लोगों को विजय कर रखी है, मेरे अधिकार में सब है मेरे समान कौन है अब ये क्या उसका वही अहंकार अभिमान मद रावण में है <coughs> तो इस प्रकार रावण का अपने विनाश भी सब इस प्रकार से हो जाता है <coughs> तो कहते हैं फिर एक नीति की बात और सुनो देखो तो दो, दो हो गए नित्य के दो श्लोक नीत के तुलसीदास ने अनुवाद कर दिए एक तो राजनीति वाला पहला वाला और दूसरा नीति का जो है वो हो संगत गति वाला दूसरा श्लोक का अनुवाद ये हो गया अब तीसरा सुनो एक और नीति का वचन ये है कि रिप रुज पावक पाप प्रभु अहि कनी न छोट करी कितनी चीजों को छोटा करके नहीं समझना चाहिए जो शत्रु है उस शत्रु को छोटा ना समझो रोज रोग को छोटा न समझो जैसे रोग शुरू शुरू हुआ थोड़ा हुआ अरे अरे अरे कहा है थोड़ा सा लापरवाही बढ़ती तो छोटा वाला रोग बहुत बड़ा हो जाएगा और दूर करते करते आफत हो जाएगी दवा तो कराते कराते और दूर बड़ा मुश्किल में रोग दूर होगा ऐसे ही पावक अग्नि है आपकी जरा से चिंगारी कहीं से छू गई तो कहा चिंगारी तो है अरे वही चिंगारी अगर छप्पर में छू जाए तो एक घर में जले गाँव जला दे हाँ तो इसलिए छोटी सी चिंगारी की आगे को छोटा मत समझो ऐसे ही कहते पाप पाप को भी पाप छोटा पाप ना समझो पाप में एक दोष भयंकर यह है कि एक बार कोई छोटा सा पाप करता है तो वो जड़ से उसके अंदर संस्कार बन जाता है पुण्य का संस्कार तो मुश्किल में बनेगा आपको परमात्मा की उपासना करने के लिए तो बरसों वर्षों लगेंगे तो जन्म जनम लगेंगे लेकिन पाप का संस्कार बहुत जल्दी बनेगा और वो दोबारा पाप करने के लिए फिर प्रवृत्त कर प्रवृत्त कर रहे और एक के बाद दूसरा पाप दूसरे के बाद तीसरा पाप तीसरे के बाद चौथा पाप क्रमशाह बढ़ते हुए व्यक्ति पाप मय हो जाएगा तो उसमें पापमय हो जाने में देर नहीं लगेगी इसलिए पाप से बचो बहुत छोटा सा पाप बिना पाप पाप और प्रभु प्रभु बने अपना स्वामी जो है स्वामी को भी छोटा मत समझो नीति के बचनों में स्वामी के सम्मान में ये अलग से ही नीति के बचने में तो स्वामी जैसा राजा ही मान लो किसी का है राजा है और कोई नौकर है तो अपने राजा को चाहे वो राजा बच्चे ही हो कम उम्र का हो चाहे कम ही बुद्धि का हो लेकिन उसके नौकर को प्रजा को इसलिए समझना चाहिए को तो राजा जो है वो तो बुद्धू है वो तो कमजोर ये मत समझो वो स्वामी है बस इतनी बात बहुत है बस वो अपने स्वामी के कारण से वो किसी भी समय बहुत भयंकर कह कह सकता है बहुत बड़ा विकास कर सकता है बहुत बड़ी आपत्ति पैदा कर सकता है इसलिए प्रभु को भी स्वामी को भी छोटा ना समझो और अने सर्प सर्व अरे बड़े बड़े सर्व तो क्या बात भारी सर्व देखा तो बाप भारी सर्व तो बड़ा तो भय लगता है उसमें लगता है कि बार भयंकर होगा अरे सर्प तो तक्षक सर्प तो इतना बड़ा था कि एक फूल के भीतर आ गया फूल तक्षक जैसे कोई भुनमुना हो इतना बड़ा तक्षक सर्प और उसने फिर काट लिया उनको परीक्षित को परीक्षित मर गए थोड़ा इसलिए जरा सा सर्प हो तो भी भयंकर हो सकता है विषाक्त हो सकता है बड़े भारी सर्प की बात सत्ता मत करो बहुत बड़े हुए तभी तो वो भयंकर है इसलिए आई गनी छोट कर इनको छोटा करके मत समझो ये सब छोटे भी हो करके ये बड़े भयंकर होते हैं इनसे सावधान रहना चाहिए छोटे पर भी असल में वो रिप को लिए कहना चाहती थी मुख्य बात तो यहाँ है शत्रु के लिए अब उसने वहां पर जो में दो बालक कोमल से हैं कुमार हैं जिनके पास न कोई सेना है न फौज ने फाटा कहीं कुछ है है बस वो है अब उनको उसने बताया कहा कि तुम उनको ये मत समझना है कि वो करन। कहते हैं इस प्रकार से कहकर वो बिलाप करते हुए मैंने ये सब रो रो करके उसने कहा और इतना कह चुकने के बाद में तो और रोने लगी अब ये रोने इसलिए लगी कि उसने अवसर दिया रावण को रावण आकर पूछे तो सही कि ये सब इतना जो है रोना रोना और ये सब इस प्रकार से आकर के हल्ला मचा रही क्यों कर रही ने अभी तक पूछा नहीं तो अब रावण फिर उससे फिर जो है लोगों ने जब रोने लगी तो सभा में जितने और लोग बैठे हुए थे वो फिर अब उसको उठाने लगे समझाने लगे करे रो नहीं चुपो क्या बात है बताओ तो सही ऐसे करने लगे आगे इस इसलिए सभा मांज बहु प्रकार इस प्रकार इस सब सभा में सब और सभासद बैठे हुए थे रहमान थे उनके सामने उसने इस प्रकार से के का नकारे रोने लगी पड़ी ये सब उसने किया तो तो ही जीत दसंधर मोर की असगति हुए अंत तो में कहने लगी वो कि हे दसकंदर तुम्हारे रहते हुए उसने अपने हाथों से इशारा अपनी नाक की तरफ किया कान की तरफ किया कि देखो ये दशा हमारी हो गई तुम्हारे रहते हो गई और तुम समझते हो कि तीनों लोगों को हमने जीत लिया और तुम समझते हो कि तुम्हारे दस दस से रहे दस के माने है दस दस तुम्हारे से रहे अरे हुएंगे तुम्हारे दस से लेकिन हमारे तो एक सिर ने यह दशा कर दी और तुम्हारे कुछ तुमने तुम्हारे, तुम्हारे कुछ करते नहीं बनता है हमें तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा तुम बड़े शक्तिशाली हो तो हमारे भाई हो इतने शक्तिशाली हो लेकिन अब देख लिया तुम्हारे करे घरे कुछ होता नहीं तुम तो अब तुम्हारी पहले जैसी शक्ति तुम्हारे नहीं रह गई है अब तुम बिल्कुल जो है वो अशक्त हो गए हो लापरवाह हो गए हो मदराई इत्यादि पीते पीते निशक्त रहते रहते तुमने सारी अपनी शक्ति नाश कर ली नाश कर ली अब तुम्हारे से कोई उम्मीद करना बेकार अब वो उसमें पौरुष होगा तो भड़केगा वो चिल्लाएगा फिर वो तो अगर अब इस प्रकार भड़काने के लिए काफी बातें हो गई तो अब रावण क्या करता है वो देखो <स्था> सुनत सभा उठे अकुलाई। समझाई कई बाह उठाई का निपता पति के जाए सो तो सिंग गण बने खेलन आई समो जो परी मोहि उनीके करनी परी मोहि बदले परी गृह निसाचर करहिं धरनी जिनकर भुज बल पाए दशानन अबय भए बिचेरते मुनिकानन ल समाना।, समाना परम धीर धन भी गुण नाना अतुलित बल प्रताप दो भाता खल बदरत सुर मुनि सुखदाता शोभा धाम रामयसनामा ंग नारिक श्यामाहारी का सुन तब भनि कर सन सुने लगे पुकारा फुकारा सकल मारा कर दूषण त्रस रा कर गाता सुन दस सजरे सब गाता कहीं समझाई कर बल बोल से बहु भवन अति सोच बस नींद परे नहीं राती रामचंद्र की की, की सुनत सभा उठे अकुलाई माने इस प्रकार से जब सुबनखा ने रावण को बहुत ललकारा एक प्रकार से भला बुरा कहा तो सभा सुनते सुनते व्याकुल हो गए माने सभासदों को अच्छा नहीं लगा और परेशान हो गए और समझाई कई बाई मे सभा को जमीन पर गिर पड़ी थी तो उठा करके तो उसे किया, तो तो उसे का तुम काम तो धरो बात तो बताओ सही इस प्रकार के सभासदों ने उसको धैर्य बनाया लेकिन राम कहता कहा लंकेश कहा से नहीं निभाता रावण कहने लगा कि तुम दुनिया भर के हमारी तो तुम निंदा कर रही हो अपनी बात तो बताओ तो तुम्हें क्या हो गया हाँ। अपनी तो बात तुमने कुछ कही नहीं तो अपने बताओ कि तुमको क्या हुआ तब नासा कहा तुम्हारे ये तुम्हारे नाक कान कहाँ कट गए नाक कान काट दिए तुम्हारे पहले अपनी बात बताओ क्या हो गया तुमको तब कहते हैं अब धनपति इतना पूछने पर रावण के अब वो सब पूरा वृत्तांत वो सुनाने लगी जैसे नाथ कान कटी थी तो पहले परचय देती है दशरथ के जाए क्या तुम जानते हो महाराज जाएरथ जो जो है है, उनके दो पुत्र है वे दोनों पुत्र क्या है वो तो पुरुष सिंह है अब उनकी शक्ति का पवन था अब रावण को भड़काने के लिए इनकी भी शक्ति बतानी पड़ेगी रावण को जैसे कमजोर बताया कि तुम तो बिल्कुल तुम्हें तो कोई ताकत नहीं रहेगी तुम तो बेकार हो गए तुम तो शक्ति न इस प्रकार बोलते ऐसे अब उनके उनके उसकी विपरीत राम की बड़ी शक्ति का बर्थन करेगी तो, तो, तो पुरुष सिंह बने खेलन खेलने आए खेलनाए मन शिकार खेले वो बन में आए हुए हैं शिकार खेलने के लिए दंडकारण्य में और बड़े शक्तिशाली सिंह की समाना शक्तिशाली समझ परी उनके करनी कह हमने तो उनको देखा तो हम तो, हम तो हमारी समझ में तो यही आता है उनके कार्यों से कि बस वो रहित तो निशाचर करी है धरणी अब पृथ्वी के ऊपर निशाचर तो रह नहीं पाएंगे उनके लिए साफ तो सार निशाचरों का विध्वंस कर देसाचरों के शत्रु हैं साफ तो को मार के सहाय करते हैं बस कोई बचने वाला नहीं और जैसा उसने कहा था वैसे ही उसके मुंह से निकल गया और वैसे अंत में हुआ गए सारे निशाचर उसके अंत में मारे भी गए भगवान ने भी प्रतिज्ञा कर दी थी जब आए थे दंडकाराने में तब खुद उठाए के सारी पृथ्वी को पढ़ने वाले लोग तो ध्यान ज्यादा नहीं देंगे कहते तो वो तो अपने का आए बोली चली जा रही है लेकिन कवि का काम ये है की इसी प्रकार ऐसी प्रचन्न रूप में भविष्य की बात की वो बोलता रहता है अग्र आगे की सूचना देता रहता है पहले बताता है तो यहाँ पर इस पहा बोल दिया रेत निशाचर करेगी तो जिन कर भुज बल पाए दसान अभय भय विचरित मुनिकान उन्हीं की शक्ति के कारण से अब जितने मुनि लोग हैं अब निर्भय घूम रहे रावण जानता था कि जितने ये सब मुनि मुनि लोग हैं हमारे डर के हमारे कांपते रहते हैं और कहीं कंदराओं में छिपे रहते हैं इधर उधर भाग जाते हैं सामने नहीं आते हैं ये सब होता था आप पढ़ के देखो बालकांड के शुरू शुरू में जब रावण ने तपस्या की लंका में जाकर करके उसने राजधानी बनाई और उसके बाद साथ धर्म का विध्वंस करने के लिए उसने जहाँ कहीं भी यज्ञ हो दान हो तप हो उन सब को मारो भगाओ तो सब के सब भाग भाग करके जहाँ तहाँ छिप गए देवता लोग भी कन्द्राओ में छिप गए ऋषि मुनि भी भाग खेड़े हुए कहीं कोई ढूंढे नहीं मिलता था ये दशा हो तो अब जी कहती है कि आज वो समय चलेगा गए अब तो वो मुनि लोग निर्भय होकर के मन में घूमते हैं और किसके बल पर उन्हीं के बल पर वो मन सबसे निर्भय कर दिया उनको सबको तो देखते बालक काल समाना देखने में तो वो बालक है लेकिन है बड़े ही शक्तिशाली काल के समान यमराज के समान बड़े शक्तिशाली हैं देखते बालक काल समाना परम धीर धनवी गुण नाना परम धीर बड़े वीर वीर धीर हैं और धनवी मन धनुष बाण में तो बड़े ही कुशल हैं उनके बाण ऐसे सतरा के चलते हैं कि कोई बच नहीं सकता उनके अमोघ बाण हैं उनके ऐसे शक्तशाली ये है और गुण नाना उनके बहुत गुण हैं उनमें वो बोलने में भी, भी बड़े गुणमान है कार्यो में भी उनके गुण है शक्ति के भी गुण हैं ज्ञान के भी गुण हैं समझदारी भी बहुत है दूरदर्शिता भी बहुत है ये सब बातें सब गुण उनमें बहुत गुण है ऐसा हमने गए हमने तो उनको सब देखा तो समझा तो हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे हैं उस अतुलित बल प्रताप जो उभ्राता बल को तो पहले बार उन फिर कहते उनके बल भी बहुत अधिक है वीर ही है बल भी हैं दो बातें अलग अलग होती कभी कभी कोई लोग बलवान तो बहुत होते हैं लेकिन काय रहते हैं जहाँ अगर कहीं जरूरत पड़ जाए कहीं संघर्ष करने के लिए तो चांदित बल हो लेकिन पीछे भागते हैं प्राण बचा करके और कुछ लोग में शरीर में बल चाहे कम हो लेकिन वीर ज्यादा होते हैं। मरने को तैयार रहे तो ऐसे दोनों बातें हमें है वो बड़े वीर भी हैं, और बलवान भी हैं, दोनों बातें। तो कहते हैं की अतुलित बल प्रताप दुर्भा बड़े प्रतापी तेजस्वी है शक्तिशाली है दोनों भाई और खल बदरथन दाता दुष्टों को मारते रहते हैं वो और उनको देवताओं को और को, को उनको सबको सुख देने वाले हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं और दुष्टों का विनाश करने वाले हैं शोभा धाम अब देखो एक गुण और भी बताया का शक्तिशाली शक्तिशाली वीर वीर नहीं और बड़े सुंदर भी बहुत है बड़े सुंदर शोभा धाम राम शायद उसके मन का जो भाव था वो कहीं ना कहीं व्यक्त हो गया उसने बहुत छुपाने की कोशिश की होगी कि हमने जाकर के उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी नाक कान काट की कोशिश की होगी लेकिन जिसके के मन में जो बात होती है वो अगर बहुत बोलता है तो निकल जाती है <laughs> देखो एक नियम इस प्रकार का है जो बहुत बोलता है बहुत बोलता है कभी न कभी उसके मन की बात उसके चाइन वो कोशिश करे निकल जाएगी तो अब ये बहुत सरभर बोलते चली जा रहे हैं, तो उसके मन की बात भी छिप्टी नहीं है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती <सथिति> तो कहते हैं कि रूप रास विधि कहते शोभा धाम राम असनामा वो बड़े ही सुंदर हैं, शोभा के निधान उनका नाम तो है राम <सथिति> और तिनके संग नारी श्यामा और उनके साथ में एक बड़ी सुंदर स्त्री श्यामा तो मान काली नहीं है संस्कृत में कोई कोई लोग समझते हैं भगवान राम श्याम है, काले है, तो सब काले होते होंगे श्याम श्यामा, श्यामा स्त्री कहते हैं, तो जो बड़ी सुंदर सब प्रकार से संतुलित उसका स्वरूप हो अंग सुगतित बने हो, और श्रंगार युक्त तो हो उसे श्यामा कहते हैं सजी धजी भी हो इस प्रकार उसे कहते हैं श्यामा तीन के संग नारी श्यामा उनके साथ एक स्त्री कुछ प्रकार सीता जी की बढ़ाई ज्यादा करके भी वो रावण की दुर्बलता को समझती है तो इसलिए रावण से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके सीता जी की सुंदरता करते हैं तो रावण भी सब बातें उसकी सुनती तो सीता जी की तरफ उसका ध्यान चला जाता है अब बुद्धि राम की तरफ भी ध्यान जाता है लेकिन सीताजी में तो बुद्धि अटक जाती है तो ये कहते है की तीन के संग नारी श्यामा रूप रास विधि नारी समी अरे वो तो ऐसी सुंदर रूप की रा राजभवन सब प्रकार से सुंदर सुंदर सुंदर सुंदर रूप का भंडार है और विधि आज हमारी विधाता ने बहुत सुंदर बनाया है उस स्त्री को तो। ऐसी स्त्री उसके साथ में है और रति सतकोट ता से बलिहारी जो पितावर की सुंदरता का सीता जो है कहते हैं रति सतकोट सैकड़ों करोड़ रतिया जो है वो सब खट्टी उनकी सुंदरता को करो तो भी उनके सामने बलिहारी के मैंने कुछ नहीं है निछावन है उसके सामने ऐसी सुंदर उनकी साथ में स्त्री तो ताश काटे और उनके ऐसे जराम हैं उनके छोटे भाई ने हमारी ना कन का अब ऐसा पता लगता है तो कि लक्ष्मण का नाम पता नहीं था राम का नाम तो जान गई थे वो किसी प्रकार से जैसे लक्ष्मण जी के पास जब राम भगवान राम ने लक्ष्मण के पास दे दिया तो लक्ष्मण जी ने कहा वो तो भगवान राम है ध्यान राजा है तो नाम बोल दिया था लक्ष्मण जी ने तो लक्ष्मण जी के नाम से सुन करके राम का नाम तो उसने सुन लिया था तो जानती थी लेकिन लक्ष्मण राम ने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया था आये कुमार मोर लगवाता अपना भाई छोटा भाई हमारा दख बैठा उसका नाम लक्ष्मण जी नहीं तो ये जान नहीं पाई लक्ष्मण का नाम क्या है, है? तो अब वो वो भी इसी तरह से कहती है बोलती है कि तो वो तो बड़े जो है वो तो राम है लेकिन उनका जो छोटा भाई जो है ताश अनुज काटे सत्यनाशा उसके छोटे भाई ने हमारी ये नाक कान सुन तब ही करें परिहा यह भी बताया कि, कि नकल क्यों क्योंकि जब हमने बताया अपना परिचय दिया हम रावण की बहन है समझते नहीं हमको जब उन्होंने इस प्रकार तब तो वो हमारी हंसी करने लगे हंसी उड़ाने लगे हमारी अच्छा रावण की बहन क्या तो तो, तब ये हमारी हंसी उड़ाने लगे माने कि तुमको तो कुछ गिनती ही नहीं है वो नहीं तो उनको डर जाना चाहिए था कि रावण के बहन आ गई तो उनको संकोच करते कहते देखो रावण से कह देना कि भाई हम डरते हैं बहुत तुमसे हम तुम्हारे राज्य में आ तो गए लेकिन बहुत डरते बोलना चाहिए था लेकिन वो तो उल्टी हसी उड़ाने लगे तुम्हारी ये कहकर बताया था कि देखो वो तुमसे डरते भी नहीं है तुमसे हमारे भी हसी उड़ाई और उसी के कारण से फिर जब मैंने उनको ज्यादा डराया धमकाया उनको कहा कि तुम कैसे आ गए इस मन में बिना तुझे तुमसे यहाँ तो रावण का राज्य है तब उन लोगों ने गुस्से में आकर के फिर हमारी नागदान कर दी तब कहते भगिनी करें परिहासा और खरदूषण सुनने लगे पुकारा अब यहाँ ज्यादा पूछताछ नहीं करते तुलसीदास जी ने तो वैसे अपने हिसाब से ये लग दो रावण ने पूछा कि तुम्हारी नागदान करके तुम यहाँ भगी चली आये वहां तो खरदूषण का हमको तो नहीं बताया अरे कहा उनको तो सबसे पहले हमने उन्हीं को बताया हम तुरंत जाकर के खरदूषण तसरा को सबको बताया खरदूषण सुनने लगे पुकारा तो जैसे ही हमने उनको बताया जाकर के तो उन्होंने सब अपनी सेना इकट्ठी की और ले जाकर के फिर उन्होंने आक्रमण कर दिया उनके ऊपर और दोनों में खूब युद्ध हुआ लेकिन क्षण मकल कटकों ने मारा अब ये युद्ध जो हुआ उस युद्ध में यह नहीं कहती युद्ध बहुत दिन चला दिन भर युद्ध चला बहुत मार हुई ऐसे नहीं कहते अरे वो गए नहीं कि उन्होंने छन मात्र में उनको सब सबको मार के ये भी उनकी शक्ति को बढ़ा करके बताने के लिए रावण को जो वो हैं। तुम क्या समझते हो खरदूषण तो कर दिया तो जैसे ये रावण समझ आया तो कम शक्तिशाली नहीं बहुत शक्तिशाली है तो क्षण में हम सकल कटकों ने मारा खरदूषण तसरा कर घाता सुन दस जरे सब गाता जहां रावण ने सुना की खरदूषण सब मारे गए उनकी सारी सेना मारी गई अब पर ये सब सब कोई नहीं है, सब हो गया उनका सबका। बस रावण का सारा शरीर जल उठा क्रोध आ गया उसे तम करके तो अब वो उसका ध्यान तो धर गया कि ये कौन आ गए हैं वही से हमें निपटना है और इसलिए करना अब उसने रावण ने समझा दिया उसको सूप नखा को सूप नोलिस समझाए कर बलबोलिस बोलिस बलबोलिस भा तुम्हें अपना बल बता अरे तुम तो उन बच्चों के तुम इतनी बल शक्ति की बातें तुम कर रही हो उनमें क्या शक्ति होगी कहां तक होगी तो ही तो है और ताकत में कितनी होगी मनुष्यों में मुझको देखो कितनी मेरी शक्ति है मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है मेरे सामने काल पिडरता है मैं कहो तो काल को भी मार डालो मैं बहुत उसको सारे ध्वंस कर दूँ सारी शिकाई विनाश कर दू मेरे सामने शक्ति किसकी है ऐसे करके अपनी बड़ी शक्ति का वर्णन करता हुआ तो रावण कहा कि हम तुम्हारी इस बात को देखते हैं तुम्हारे नाथान काट लिए उसको मैं ठिकाने लगा दूंगा बैठो दूसरा अब मैं जाता हूँ देखो तुम तो मैं क्या करता हूँ तुम तो मेरे ऊपर भरोसा रखो मुझे तुमने क्या समझ रखा है ऐसे कह करके समझा दिया उसको और रावण तब तक हो गई सभा में दिन भर की सभा पूरी हो गई संध्या काल हो गया रावण जाकर के अपने राजभवन में पहुंच गया और जाकर के रात में सोने की जब नौबत आई चारपाई पे पड़ा तो नींद नहा कहते है तो चिंता चिंता करता हुआ वो अपने भवन में गया और नींद पड़े नहीं रहा थी अब रात में वो चारपाई चार पाई पड़ाई पड़ता है नींद नहीं पड़ती नींद नहीं पड़ती की माने अब तरह तरह की बातें उसके दिमाग में घूमती है कितने छोटे बालक होकर के भी इतने भीशाली कैसे हो सकते हैं को कैसे मार सकते हैं कर्दूषण को कैसे मार सकते हैं अगर ये मार सकते हैं तो ये कैसे वो कैसे अब रात में जितनी भी बातें सोचता है तो उसी राशि ने आगे उन सबका वर्णन किया है तो अब आज रात में उसको ऐसे ही पड़े रहने तो कल देखेंगे रात में सोचता है असंबंध में राम और पढ़ाव तीन चार <laughs> नान्यापृारभुपते हृदय श्रदीए सत्यं बदानखिलात्मा भक्ति प्रयाचर रूप दव निर्भरामे काीराम जय राम जय जय राम जय राम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 Om Jai Jai Ram. Jay Ram.